सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियम मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और आज फेस्टिवल है तो बड़ा अच्छा लगता है और मकर संक्रांति के साथ साथ 14 और पंद्रह जनवरी के समय में पोंगल भी आता है और तमिल हिंदुओं का एक मुख्य त्यौहार है पोंगल तो आइए आज पोंगल के बारे में बातें करेंगे और मुझे लगता है कि आप सभी ये शब्द कुछ हमारे राजस्थान के लोग हैं या दूसरे स्टेट के लोग हैं अगर बच्चे सुन रहे हैं तो पहली बार ये शब्द सुना होगा कि पोंगल नाम का भी कोई फेस्टिवल होता है जी हाँ तमिल हिंदुओं का ये मुख्य त्योहार है जिसके बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी और जिन लोगों को पोंगल के बारे में पता है वो मैसेज करके हमें याद कीजिएगा हमें भी अच्छा लगेगा आपकी बातें सुनकर कब आपने सुना था और क्या चीज़ें हुई थी ज़रूर मुझे बताइएगा बड़ा अच्छा लगेगा हमें और खुशी होगी कि आप किस तरह से पोंगल से कनेक्ट रहे हैं या इस त्योहार के बारे में आपको कब मालूम पड़ा तो आइए बात करते हैं ये हर साल 14 और 15 जनवरी के आसपास में आता है और इसकी तुलना नवन से की जाती है जो फसल की कटाई के उत्सव होता है और जिस तरह से हमने लोहरी के बारे में सुना आपने एक दिन पहले कभी <laughs> बिल्कुल उसी का ये दूसरे स्टेट में पोंगल नाम से मनाया जाता है मुझे ऐसा लगता है और पोंगल का तामिल में अर्थ होता है उफान उफान का मतलब आप समझते हैं कि एक खुशी का उल्लास पारंपरिक रूप से ये सम्पन्नता को समर्पित त्योहार है धूप तथा खेती हर मवेशियों की आराधना की जाती है वर्षा की, की पूजा की जाती है धूप की पूजा की जाती है प्रकृति के अनेक चीज़ों की पूजा की जाती हैं जो पांच तत्व हैं अलग अलग और जिसमें समृद्धि को दर्शाता है मानी तत्व जो है हमें समृद्ध करते हैं जैसे फसल कट के तैयार हो जाता है काम तो हम सम्पन्न हो जाते हैं अगर कुछ आपने फूलों की खेती लगाया फूल आ गए तो बड़ी खुशी होगी आपको है ना तो इस पर्व का इतिहास बताया जाता है कि भाई हजारों साल पुराना है इसे तमिलनाडु के अलावा देश के अन्य भागों में जैसे कि श्रीलंका है मलेशिया है मॉरीशस है अमेरिका तक कनाडा सिंगापुर तथा अन्य कई स्थानों पर रहने वाले तमिल लोगों द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है अब आप सोच रहे होंगे अमेरिका में कौन ये पोंगल मनाता है बिल्कुल अमेरिका में जितने भी तमिलियन हैं वो तो इस उत्सव को मनाते हैं जहाँ जहाँ वो लोग रहते हैं इस उत्सव को क्योंकि ये उनका आम, सबसे इम्पोर्टेंट पर्व है तो आज के दिन छुट्टी भी रहता है सरकारी संस्थान भी तमिलनाडु राज्य में छुट्टी घोषित करती हैं हालांकि पोंगल जैसे त्यौहार का वर्णन शास्त्रों में नहीं मिलता लेकिन फिर भी पोंगल तामिलियन का एक मुख्य त्यौहार है जो इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं तो आइए इससे संबंधित कुछ बातें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा आप सभी जानते हैं कि 14 जनवरी का दिन उत्तर भारत में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है जिसका महत्व सूर्य के मकर रेखा की तरफ जाने को लेकर है इसे गुजरात तथा महाराष्ट्र में उत्तरायण कहते हैं जबकि यही दिन इसी दिन आंध्र प्रदेश केरल और कर्नाटक ये तीनों तमिल नाडु से जुड़े हैं और इसमें संक्रांति के नाम से मनाया जाता है पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जाना जाता है जिसके बारे में हमने कल पूरे विस्तार से आपको बताया तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पोंगल का त्यौहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का स्वागत कुछ अलग ही अंदाज में किया जाता है सूर्य को अन्न धन का दाता माना जाता है और चारों दिन उत्सव मनाया जाता है <laughs> तो चलिए इसी के बारे में आगे बात करते हैं लेकिन अभी आपको ले चलता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा जी हाँ संगीत सुनते हैं क्योंकि त्योहार और संगीत का तालमेल तो बना ही रहता है और त्योहारों की बात हो रही तो संगीत ना हो ऐसा वजह नहीं आएगा है ना तो आइए कुछ संगीत का आनंद लेते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो वन 107.8 जीरो पर जी हाँ सुनते रहो बिरते रहो पोंगल की बहुत बहुत शुक्रिया सुनकर ढेर सारी खुशियाँ फिर से एक बार पोंगल की आप सभी को और 14 जनवरी का दिन खास होता है पूरे भारतवर्ष में क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में आंध्र प्रदेश में केरल में कर्नाटक में गुजरात में भी इस त्योहार का जो है बड़ा धूम होता है 14 जनवरी को और मैं बात करूँ ये जो राज्य हैं यहाँ पर संक्रांति के नाम से अलग अलग ये त्यौहार मनाया जाता है और आज के दिन को बड़ा ही शुभ माना जाता है जिस तरह से हमने पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाया हुआ फेस्टिवल को देखा वो भी फसल काटने के बाद वाला यानी फसल कटाई के समय का पर्व है और यहाँ पर भी फसल कटाई का ही पर्व माना गया है तो ये एक उत्सव है समृद्धि भारत के अंदर आता है और पूरे परिवार में खुशियाँ लाता है तो इस त्यौहार का नाम जैसे कि पोंगल है आज इसीलिए इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसाद भी अर्पित किया जाता है और वही जो प्रसाद बना के अर्पित किया जाता है इस चीज़ को पोंगल कहते हैं तमिल भाषा में पोंगल का एक अन्य अर्थ भी निकल के आता है अच्छी तरह उबलना दोनों ही रूप में देखा जाए तो बात निकल कर आती है कि अच्छी तरह उबल सूर्य देवता को प्रसाद भोग लगाना पोंगल का विशेष माता है इसी भी आ, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तमिल महीने की पहली तारीख को आरंभ होता है <laughs> नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है इस त्योहार को तो इस पर्व के महत्व का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये चार दिन तक चलता है अब देखिए मकर संक्रांति हो उत्तरायण हो यह एक दिन में हम लोग पूरा करते हैं लेकिन तमिल में ये कुछ ख़ास है इसीलिए चार दिन तक चलता है और हर दिन के पोंगल का अलग अलग नाम होता है ये शुरू हो जाता है <laughs> जनवरी मास में हम जो है अभी लेकिन अब देखते हैं कि पहली पोंगल दूसरी पोंगल तीसरी पोंगल इसके पीछे क्या मान्यता है ये सारी बातें आपको सुनाएंगे थोड़ी देर में <laughs> आप सुनाए हैं रिग्यूमर वन पर जिया ओंगल विशेष कार्यक्रम आपके लिए खास सुनते रहो मुस्कराते रहो विन जो पंजाब वाला आपने बांगड़ा स्टाइल में सुना था अब ये थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था आपको है ना <laughs> क्योंकि इसमें भी वही रिदम वही खुशी वही उल्लास वही डबल एनर्जी आपको मिल रही थी है ना बिल्कुल खुशी का त्यौहार है और ख़ुशी की बातें हो रही हैं और आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएँ चलिए आगे बढ़ते हैं और चार दिन का ये पर्व कैसे तमिल में मनाया जाता है और हम पहले दिन की बात करते हैं अब पहली पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं जो देवराज इंद्र को समर्पित है इसे भोगी पोंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि देवराज इंद्र भोग विलास में मस्त रहने वाले देवता माने जाते हैं इस दिन संध्या समय में लोग अपने अपने घर में पुराने वस्त्र कूड़े आदि लाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसे जलाते हैं ये ईश्वर के प्रति सम्मान और बुराइयों के अंत की भावना को दर्शाता है इस अग्नि के इर्द गिर्द युवा रात भर भोगी कोट्टम बजाते हैं जो भैंस की सिंग का बना एक प्रकार का होता है। देखिए आपको भैंस के आगे का सिंग और भैंस की आवाज़ वाला एक म्यूजिक भी सुना जाता हूँ <laughs> हाँ इस तरह का जो म्यूजिक है पूरा मैं सुनाऊँगा थोड़ी देर में लेकिन अब इतना ही काफ़ी है लेकिन दूसरे दिन क्या होता है दूसरे दिन पोंगल को कैसे मनाया जाता है तो दूसरे दिन होता है भाई सूर्य पोंगल कहते हैं यहाँ पर दूसरे दिन भगवान सूर्य को विशेष रूप से पूजा अर्चना कर उन्हें निविद्य यानि प्रसाद दिया जाता है आज के दिन पोंगल नामक का एक विशेष प्रकार का खीर भी बनाई जाती है सूर्य देवता के जो खास मिट्टी के बर्तन में नए धान से तैयार चावल मूंग दाल और गुड़ से बनती है पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है और उन्हें प्रसाद रूप में ये पोंगल का गन्ना अर्पण किया जाता है और फसल देने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती है क्योंकि सूर्य देव के बिना तो फसल आएगी नहीं और फसल फलीभूत नहीं होगा तो इसीलिए उनसे कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद करते हैं याचना करते हैं प्रार्थना करते हैं तो ये रहा दूसरे दिन का चलिए तीसरे दिन की बात करते हैं और तीसरे दिन के पोंगल को कहते हैं मट्टू पोंगल कहते हैं अब ये मट्टू क्या है उसके बारे में आगे जानते हैं लेकिन अभी आपको ये बड़ा प्यारा सा जो संगीत हमने बीच में सुना दिया था आपको <laughs> लीजिए अब पूरा संगीत का आनंद उठाइए सुनते रहो मुस्कुराते रहो बात है बड़ा आनंद आ रहा है ना ढिंचक ढिचक <laughs> म्यूजिक का रिदम जो है आपके मन को आपके दिल की धड़कन को तेज कर रहा है है ना आनंद उठाइए अपने पैर को तिरकने से मत रोकिए अगर आपको लगता है कि नृत्य होना चाहिए करिए खुशी से करिए और मुस्कुराते हुए करिएगा चलिए बात करते हैं पोंगल का तीसरा दिन मोटू पोंगल किसे कहते हैं और क्या करते हैं तो तमिल मान्यताओं के अनुसार मट्टू भगवान शंकर को याद किया जाता है और शंकर का जो खास बैल है उसका जिक्र यहाँ पर होता है जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर रहकर मानव के लिए अन्न पैदा करने के लिए यानी फसल पैदा करने के लिए कहा और तब से पृथ्वी पर रहकर कृषि कार्य में मानव की सहायता कर रहा है ये बैल इस दिन किसान अपने बैलों को स्नान कराते हैं उनके सिंगों में तेल लगाते हैं और अन्य प्रकार से बैलों को सजाते भी हैं बैलों को सजाने के बाद उनकी पूजा की जाती है बैल के साथ ही इस दिन गाय और बछड़े की भी पूजा की जाती है कहीं कहीं लोग इसे कनु पोंगल के नाम से भी जानते हैं जिसमें बहनें अपने भाई की खुशहाली के लिए पूजा करती हैं और भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं है ना अच्छी बात तो ये तीसरा दिन का मट्टू पोंगल के बारे में बातें की आप सुनाए हैं रीडवालन पर जी पोंगल की खास बातें सुनते रहो मुस्कते रहो yen sutti na ayena re bette katti pad pore yen pati kelungada bhaya poti adingata yen sutti na ayena re चलिए म्यूजिक तो आप आपने सुना ही और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि देखिए हर राज्य की अपनी खूबसूरती है हर जगह की अपनी संगीत की भी ये खूबसूरती है शायद इस संगीत को सुनकर आपका मन तो बिल्कुल आनंद मगन तो हो गया है नृत्य करने का भी दिल कह रहा है अपने आप ही आपके हाथ पैरों में एक रिदम बजता जा रहा है ना तो ये जो है ना हर राज्य की अपनी खूबसूरती के साथ भारत के लिए कहते हैं कि वी आर डिफरेंट बट वन यानी हम अलग भी हैं लेकिन एक है विविधता में अनेकता में एकता समाये हुआ ये भारत की अखंडता को रिप्रेजेंट करता है खुशी का ये खास पैगाम भारत सारी दूसरे कंट्रीज़ को देता है तो चलिए बातें और करने के बजाय मैं पोंगल पर फोकस करता हूं और आप सोच रहे होंगे कि तीन दिन का तो बताएं और कहा था चार दिन के बारे में बताएंगे तो चलिए चौथे दिन के बारे में बता ही देता हूं और चौथे दिन के इस त्यौहार के अंतिम दिन होता है और इसे कानून पोंगल कहते हैं जिसे तिरुवल्लूर के नाम से भी लोग पकारते हैं और इस दिन यानी चौथे दिन घर को बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है आम के जो पत्ते हैं और नारियल के पत्ते हैं दरवाजे पर तोरन के रूप में बनाया जाता है सजाया जाता है लगाया जाता है महिलाएं इस दिन घर के मुख्य द्वार पर कोलम यानी रंगोली बनाती हैं और बहुत खूबसूरत रंगोली बनाती हैं इस दिन पोंगल बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और लोग नए वस्त्र पहनते हैं और दूसरे के यहाँ पोंगल और मिठाई ले जाते हैं और बुलाते भी हैं उन्हें कि भाई हमारे घर आकर आप मिठाई का सेवन करें तो इस पोंगल के दिन ही बैलों की लड़ाई भी करते हैं कंपटीशन करते हैं जो काफ़ी पॉपुलर है। शाम के समय में या दोपहर दो ढाई बजे के बाद ये शुरू हो जाता है सब अपने अपने बैल लेकर आते हैं और उसमें कुछ कंपटीशन करते हैं कुछ लड़ाते हैं तो ये देखने के लिए पूरा गाँव जो है एक साथ एक प्रांगण में आ जाता है मैदान में और वहाँ पर एक बड़ा ही रोचक जो है बेल कहां से कहां चला जाएगा ये सबको डर भी रहता है लेकिन देखने के लिए उत्सव का जो जिज्ञासा है वो बहुत ज़्यादा रहता है कि बैल कैसे लड़ते हैं और कैसे उनकी टेक्निक है जो इस चीज़ को कराते हैं और रात्रि के समय फिर लोग कंपटीशन पूरा होने के बाद समारोह के बाद रात्रि के समय लोग समुदाय के रूप में एक समूह के रूप में भोजन का भी आयोजन करते हैं और पूरा गाँव एक साथ बैठ खाना खाता है तो एक दूसरे को मंगल कामनाएँ और शुभकामनाएँ भी करते हैं जैसे भोजन पूरा होता है सभी लोग भोजन के लिए क्योंकि कंपटीशन के बाद थक भी जाते हैं और फिर भोजन प्रसाद जो है बढ़िया बन जाता है सबको मिलता है और प्रसाद के बाद सब एक दूसरे को मंगल कामनाएँ करते हैं और कुछ लोग पहले मिलते हैं तो पहले भी मंगल कामनाएँ करते हैं तो चलिए आप सभी को भी मैं अपनी तरफ से रेडियो मधुबन की टीम से मंगल की यानी मंगल कामनाएं करता हूं पोंगल की और साथ ही साथ लोहरी की और साथ ही साथ अपने मकर संक्रांति की आप सुन रहे हैं रीडवाद वन वन जीरो सेवन पॉइंट तेरा छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में हमारे जो लिसनर हैं इस प्रोग्राम को जो सुन रहे हैं उनसे कनेक्ट होते हैं कुछ कुछ लोग हमारे जो है प्रयास कर रहे हैं तो चलिए सबसे पहले सुरेश जी स्वागत <laughs> है आपका तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं पोंगल तो क्या पोंगल शब्द आपने सुना था पहले हाँ हाँ सुना था सुना था तो कब सुना था कैसे सुना था बताइए हमें हाँ जी हाँ पोंगल शब्द तमिलनाडु का शब्द है वो हमने पहले एक बार सुना था कि उसको जो हमारे गुजरात में मकर संक्रांति कहते हैं उत्तरायण बोलते हैं ऐसे वहाँ वहाँ पोंगल बोलते हैं है आ, तो तो ये कब सुना था आपने किससे सुना था उस प्रसंग को बता आ, हाँ वो हमने रेडियो मधुबन से ही सुना था पहले अच्छा, अच्छा। वो कार्यक्रम आया था एक बार तो हमने सभी अलग अलग जगह पे का जो बताया था कि इस जगह पे वो कहते हैं जगह पे गुजर कहते हैं सब सुना था हमने पहले रेडियो मधुबन में नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कॉलर्स से बात करते हैं पोंगल शब्द से उनका क्या कनेक्शन है वो कब सुने थे और क्या समझते हैं तो आइए इस बीच हमारे साथ भोपाल से रचना जी जुड़ रही हैं रचना जी स्वागत है आपका आई ओम शांति ओम शांति नमस्कार कैसे हैं आप जी ओम शांति एकदम बढ़िया फाइन जी जी जी मैं चाहूंगा की आज हमारा पोंगल फेस्टिवल चल रहा है उसके बारे में रेडियो प्रोग्राम भी सभी लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा आपका पोंगल से कैसे कनेक्शन हुआ पोंगल शब्द आपने पहली बार कब सुना पोंगल शब्द तो मेरे एक्चुअली आई एम अ टीचर तो मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को तो उसमें है कि इट्स अ हार्वेस्ट फेस्टिवल तो ये जो है केरला में मनाया जाता है हाँ जी केरला और तमिल में हाँ हाँ जी जी जी जी जी तो क्या क्या आपने इसके बारे में समझा सुना है बताइए इट्स हार्वेस्ट फेस्टिवल और ये बहुत वहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और एक्चुअली ये थर्टीन फोर्टीन जनवरी अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है जैसे पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है और मकर संक्रांति यहाँ मनाई जाती है पोंगल जो है वो तमिलनाडु और इधर केरला सहित मनाया जाता है जी जी, जी। रचना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं आपको और मंगल कामनाएं है करते हैं आपने बहुत अच्छी बात बताया पोंगल के बारे में पोंगल एक जो है फसल कटाई का समय पे त्यौहार के रूप में मनाया जाता है तमिल और बहुत सारे अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है ये भी आपने बताया थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू अभी हमारे पास गगनदीप जी दिल्ली से जुड़े हैं तो गगनदीप जी आप बताइए पोंगल से आपका कनेक्शन कब हुआ ये शब्द कब सुना और क्या समझा ये पोंगल शब्द ना मैंने जब मैं आ, शायद मेरे ख्याल से मैं छठी या सातवीं क्लास में पढ़ता था तब मैंने सुना था तो ये शायद मेरे को लगता है भी जैसे नृत्य से संबंधित है डांस से रिलेटेड अभी मेरी मेमोरी में नहीं है अभी तो 20-25 साल गुजर चुके हैं <laughs> बिल्कुल बिल्कुल गगनदीप जी बात अच्छी बात है आपने बताया आप स्कूल में ही सुना था और मैं मुझे भी पता है कि हम लोग स्कूल में ही इस तरह की बातें सुनते हैं क्योंकि यह अलग राज्य का फेस्टिवल है तामिल का और जैसे आपने कहा कि एक नृत्य है खुशी है डांस भी है संगीत भी है और साथ में उत्सव भी हैं और ये जैसे पंजाब का नूरी होता है महाराष्ट्र वगैरह में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है बिल्कुल उसी तरह का ये त्योहार है और बहुत अच्छी बात आपने बताया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको थैंक यू सो मच <laughs> जी नमस्कार अभी हमारे साथ दिल्ली से वंदना जी भी जुड़ गई हैं वंदना जी पोंगल शब्द से आपका कनेक्शन कब हुआ ओम शांति पोंगल शब्द से मेरा कनेक्शन तब हुआ जब मैं टीचिंग लाइन में आई थी उससे पहले मैं नहीं जानती थी इसके बारे में क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूं तो वहां साउथ इंडियन कम्युनिटी वहां नहीं रहती थी कोई भी हम्म हम्म हम्म तो उसके बाद फिर जब मैं दिल्ली में आई तो यहां जो हम बी कॉलोनी में रहते थे यहाँ बहुत सारे साउथ इंडियन लोग हैं तो मुझे दो साल वो प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगता है वो सुबह से लेकर शाम तक उनका फेस्टिवल चलता है उसमें खाना बहुत अच्छा होता है डांस होता है गाने होते हैं और म्यूजिक है और कॉम्पिटिशन होते हैं और सारे लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आते हैं इवन बच्चे तक तो वो सारे मैंने दो साल बहुत इंजॉय किया है पोंगल का चलिए वंदना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और आपको भी पोंगल की बहुत बहुत शुभकामनाए थैंक यू थैंक यू नमस्कार अभी हमारे साथ डॉक्टर मुरलीधर जी उपस्थित हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और मुरलीधर जी मैं चाहूंगा कि पोंगल शब्द को आपने पहली बार कब सुना था आ, आ, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को जैसा मैं जैसा एक मैं महाराष्ट्र डेटी हूँ तो एक हम संक्रांति कहते हैं सभी तरह और बाद में अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीजन में एक अलग अलग नाम से ये जो सुनाया जाता है अच्छा अच्छा तो जब मैं पांडिचेरी जा रहा था मैं पहले बार मैं इंटरव्यू को अच्छा अच्छा अच्छा तो बीच में जो एक कौन सा कोई भी प्लेस है रामेश्वरम रामेश्वरम कोई भी प्लेस है हाँ, हाँ, हाँ। जो पाण्डी जो तमिलनाडु में <laughs> पोंगल क्या है फिर मैंने थोड़ा वही बस में सर्वे करते करते थोड़ा से हाँ नहीं यही इधर ही बड़ा त्योहार होता है फिर बाकी लोगों को पूछा मैंने अच्छा अच्छा हाँ ये आज ये पोंगल है इधर तो उस वक्त मैंने मैं जब आई थिंक मैं 2002 में था शायद इंटरव्यू को गया था <laughs> तो पहली बार पोंगल उन्हें तो सुना था आ, और वो काफी अच्छा लगी वो सब ऑल स्टेट में अलग अलग राज्यों में एक एक एक, एक नेशन एक राष्ट्र होने के बाद भी जो विविधता बताई जाती है तो था में उस वक्त मुझे वो मेरा जब प्रवास <laughs> चल रहा था जर्नी चल रहा था जी जी। उसी वक्त मुझे वो बहुत अच्छा लगा चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत अच्छा थैंक यू थैंक यू ओम शांति भाई ओम शांति चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में पर हमने की बातें की और आप सभी को भी शुभकामनाएं गुरुजी आप से मिला यान पौंगल पर्व जितना पवित्र लगता है जो हमें हमेशा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है आपको और सबको पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं चलिए गुरुजी ने भी मैसेज करके याद किया है चलिए आगे बढ़ते हैं और एक मैसेज आया है श्याम सुंदर जी लिखते हैं गुरुजी मीठे पयासम की खुशबू से आपका घर और जीवन दोनों महकते हैं आप सदा प्रफुल्लित रहें आपको पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं क्या बात बहुत बढ़िया और एक हमारे मित्र लिख रहे हैं अर्जुन जी पोंगल के आगमन से आज हर गली में मंगल गीत गाए जा रहे हैं हम सभी पर आपकी कृपा के बादल छाए जा रहे हैं आपको पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे गुरुजी जी <laughs> पोंगल का हर्षोल्लास और उत्साह कर दे आपके जीवन के हर दुख को स्वाहा आपको पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं क्या बात है चलिए मित्रों अब शुभकामनाओं की जो बरमार है वो ढेर आपके दिलों दिमाग में आ गई होगी तो मैं चाहूंगा कि आप भी इस मंगल पर अपने अंदर संकल्प करें और अच्छा यानी हार्डवर्क करें मेहनत करें और अपने जीवन में वो सारी चीज़ें हासिल करें जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है इन्हें शुभाशाओं के साथ फिर मिलता हूँ एक अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही हमारे साथ लीजिए जाते जाते भी आपको ये सुंदर संगली सुनते रहो मुस्कराते रहो